दुर्गा सप्तशती चतुर्थ अध्याय जगदम्बा की स्तुति ओम नमस्चंडिका यई नमः महर्षि मेधा बोले देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और सारी असुर सेना का अंत कर दिया तो इंद्रादि सभी देवता शीर्ष नवाकर माता की स्तुति करने लगे देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है समस्त देवताओं और म महर्षियों की पूजनियाँ उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं वे हम लोगों का कल्याण करें जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें जो पुण्य पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्र से, के रूप से शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए देवी आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं आप में सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं जो भी दोषों के साथ आपका तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता तथा पर प्रकृति है देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं वह स्वाहा आप ही हैं इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाष अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वही भगवती पराविद्या आप ही हैं आप शब्द स्वरूपा हैं अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं आप देवी त्रयी तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं हे देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं दुर्गम भव से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं आपका मुख मद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने प्रहार कर दिया यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भावों के कारण विकराल हो उठा तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है देवी आप प्रसन्न हो परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित हैं उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने शिष्ट पुष्ट सभी पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं मां दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया रहता हो देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं समस्त असुरों की को दृष्टपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती इसमें एक रहस्य है ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है खड्ग के पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंझ्याकर जो असरों की आंखें फूट नहीं गई उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे देवी आपका शील दुराचार्यों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे